जैसे <ijoey> जाटों का बहुत बड़ा ही है उनको हर हालत में करवाते दूसरे आदमी को आपको पच्चीस रूपए में दे दिया है वो करवा देते हैं उसके बाद में आपको अच्छा लेकिन मेवाड़ के के के के अंदर अंदर अंदर मैंने देखा कि जैसे के फेर के जो हेड हेड नाम की चीज़ आती है हाँ। अब 100 बैल, बैल, बैल 500 600 ऐसे होते हैं एक साइज होती है एक रंग होती है एक जैसे उसको और उसके अंदर मैंने देखा की बधिया हेड़ भी है और बिना बधिया हेड भी है तो बधिया हेड़ किस तरफ जाएगी और जो बढ़िया नहीं वो के के है वो वो किस तरह जाएगी? अब मेवाड़ मेवाड़ के के के के के इलाके जितनी जाती है है है सारी बढ़िया बढ़िया बढ़िया जो जो जो जो नहीं होती है। बिना बिना बदिया बदिया। और की जो की ब्रीड खराब हुई है, कि पे बकरी के, अपने बकरी अपने के मुकाबले के जो आ, बात कर रहा रहा है कि भाई वो बेच दिया और और और ले ले लिया इसके ले लिया इसके अंदर भी बहुत बहुत ते ते दियार दियार और, भी इसमें बहुत बहुत स्ट्रिक्ट तरीके में ट्रेडिशन ही नहीं कभी लेकिन इसी के साथ में जैसे एक अटेश एक प्रॉब्लम नायक हैं उनके साथ पाडा भैंस और पाड़ा। पाड़े की कीमत किसी भी रूप के अंदर ड्राफ्ट के रूप के अंदर कुछ विशिष्ट जातियां जाती है इसको ड्राफ्ट लेकिन खरीदना और तकने के लिए भेजे जाने का मुख्य रूप से काम नायकों के तो कुछ उस किस्म की चीजें मतलब एक अपने अपने ढंग से मतलब है। ये जो के हैं जिनको किया है ये होने वाले जो खास तौर से वे जो बदिया नहीं कराती हैं उनके बैल के सबसे बड़े खरीददार और बदिया करके बेचने वाले व्यापार के रूप के अंदर गाजोर के लोहार जैसे के अंदर सबसे अधिक प्रमुख रूप से लोग आए हैं लेकिन इतनीली फर्दर मोर स्टडीज कॉन्सलो टैट वो क्या हो रहा है इसके अंदर या क्या नहीं हो रहा है लेकिन ये फैक्टर्स निश्चित रूप से आपको सोसाइटी के अंदर ट्रेन के अंदर मिलते हैं उम्मान जी छपने का कहाान जी का कहा जितना आपको याद है उमर दान जी कर नाम जी उमरदान ना। जी, जी। उन्होंने छपने का कहा खुद फेस किया था उसका है कविता के अंदर उसका प्रयोग किया उसका क्या इफेक्ट था बहुत लंबा बहुत छंदा तीस चालीस पन्द्रह मेरे पिताजी का बना हुआ है उनको याद वो एक ठीक है ये हाँ। तो है। है? हाँ। बहुत है निर्भय नारायण शुद्धि शिरनाम पर हर्षनशय भयबुद्धि पर पावसि में मत छपने लोकेम फिर लोको लौकिक लेवल ने सामढ़ जो 508 115 पड़ीया खत्रो विषो भयो खतरे में खड़िया पुड़ियों 25340 तुलियो 480 भी अंतर आके पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया अगले कावारा दादू जी आया कालो 50 भावी बुध बेटी ने मोटा मोटा भी मारती बेटी सुख शो शुति पर सुखी आई दुष्टि जग में मानस मुर धरिया मानस घा बिल खाता भूखा मरतोड़ा मरिया भरिया खाचे सुकुर खावे धोगा पे नावे मुरादा परियाे बाटोड़ा मरण बाकी बिल का अगपो भगवान ने दो चार पांच भगवान ने भी और है के चिंता हर नागर चिंता नीन्नी करुणा सागर हुई करुणा नी चिंता हरनागर चिंता नीनी करुणा सागर हुई करुणा नीमी शरणागत बचल सुनियो शरणागत बचल हिलो नहीं सुनियो ये तो वो छप्पन के बाद ना बहुत चौदह अच्छी जान। अच्छा करे आशा गवां करतार लीला करो। बाल। दूसरो आशरो रेल तो दे, दे, दे धरा मथरा खराती कर सुखी हमें तो धबाऊ घास कर हे दुखी हे दुखी नाथ कर रही हपा मारनी हुए तो रोग कर मार दे बैठ के बाल मत मार बाबा कागला धरहरा गोबरी कुचरले पड़ी तड़छा करे न पानी सर्व गापी तनो एक नाम तो सुनी जे दिखन में पड़े क्यों गुलगामी रेत शामन उडे नहीं धर रूपरे वसुधा ऊपरे मेह बरसा ओ भी मन पूरा आ को लो को इतो याबे बात इतने यो थोड़ा वो पाथेर छटना जित याद नहीं तो अर्थन बता दो निर्भय नारायण शुद्धि नाम निर्भय नारायण भगवान ने नमस्कार करूं निर्भय नारायण शुद्धि नाम पर हर संशय भय बुद्धि बर पाऊँ संशय ने आगो कर बुद्धि भगवान दे बुद्धि बर पाऊँ संगत छपने रो कह श्रीलोको छपनारो भयत छपनेलोको लौकिक लेवल ने सामभ जो लोको हैगा न कह के, के लौकिक रो ध्यान लेवन हो लोके के लेवन ने सांभळ जाओ लोको 508 तो 151 में पड़िया पहला घणे आकाले 50 पड़ियो 50 पड़ियो 80 पड़ियो 50 80 तो 151 में पड़ियो 70 20 होया कतरी में खड़ी होये सब काट हो जात 508 तो 151 में पड़ियो 70 20 होया कतरी में खड़ी होलो 9230 30 30 पड़ियो और 40 हो भी अंतर आ पड़ियो पिढी पर पिढी पोतो जी पाला अगले का दादा जी आया और सपना हंगामा भई साला આયા અગલે કાવાળા દાદોજી આયા નાળો પંતા સો ભાવી બધું બેઠી મોટા મોટાની માવસી બેઠી મોટા આદરે લગાની માઈ પણ બેઠો વેરી ગુડ બત બીજો જો તના જીલો વાત તો ચિંતા ચિંતા હર નાગર ચિંતા નહતીની ભગવાન ચિંતા હરને વાળો હે કોઈ ચિંતા નહી ચિંતા હર નાગર ચિંતા નહતીની કરુણા સાગર હોય કરુણા નહતીની કરુણા કો સાગરનો કરના કરી કો चिंता दुख दिनो दीनान बंधु घटना अंतर जामी हुई औरत नहीं आई आवा तेरी आवाज़ क्या ईश्वर क्यों आनी घुटो ही जो के प्रकार के आवेश आनी घुटो घुटो हो गया तेरी पुत्ती मारी अकबर गई फिर सब अमिता समर्थत में शब्द थाले शाले मारे मुख मारे घने बिन कुमारे मरना रखना ही रस्ता है बुकम मरता नहीं मारता है सब दिया है सबने सपना अब वो आपणो तो अबार 57 57 मोठरा मोठरा थक गया नहीं मोठरा तो आज कह दिया 57 और 6 को जमा ने पापुशण आवे जी सर थे दो चार बात याद भी चलो अब नी अब कोने आपा आज आज तो डेटर डराया हां जमाना जी बात नहीं है आप ने यार मोठा वाते ना घर रे जोड़ी शेला तो ने तो उतर देखो का पड़े जमाना बेजना फटे वोन का देव को निशा जनावे हम्म वा ये गई जमाना जमाना देवा हरवे जावे इतलो छोड़ दो तो मत तोलो हेठा आप ऊपरशी बाईता बेटा कित्ता तो सामान तो तू ले लो मैं कर द के कित्ते तो तुम्हारे जिंदा ने सब उठ दे तुम ले जाओ ले जाओ बोल ना हां ते टाबर जाय करो लगा ना बोल ना खोपिरियो ले खा रे गीगा आते में ते सा मैं आते गांव आम आता दे सामने मैं भी हां आओ तो मैं पंचायत आने भेजा इतरो शंग तो मत लो हेता आते सी वाटा बेटा भाई परणा पानी ओसरियो अरणा पेरमा पानी ओसरियो मछियो गण जाड़े मछियो जूं मोटा अंदर मोटा अंदर बाबा आको शम को दो ओसरियो मोटा दोहशना नदकन काकर सम्मकन यकतु रकन नबकन हिम्मती रंगयु तंगन दंग म तंगन शधीरनंगन जंगन हि लगी कंपन वकाकन भीरू वकाकन बाखकन हाक बटी जं महिष रं बयंबोर जंबोर चंडे यकन बोर के हटती पहारक दिशा न दिशा न बडे बहारक युशान निश बिंदु बहारक दिशा न दिशा न बडे बहारक निशान न युडे बिथरे र समा हि नाजक की निकसेट परा झालो होरीकी प्रसाद है कीया, कीया, वान ताप चक्कन लगी तोल भाव कपालन संगा गजनियेरी मची घरन दौरा दुमारा समीरन न दौरा यमीरन न घरन दुमारा भगवान लागुचा हल्ला हड्डा हट्टी कच्चवा हल्ला ग्राहना चा हाकर नासुबा देख देखे भट्टे नहीं बस रही करी स्वामी मही हितों संघर्ष जो दुमारा कुला हकतों पद गिलगी भद्वला हकनंदर जो इतते कच्चवा हल्ला जोगल उचा हल्ला बेकर सुबा हल्ला मंगल बनिमुंदी वालममा जंगसिडालोमा संग हिसालोमा दरो दहि परिडेट कपाना नचन तोहान नगी धगुटा नना बुद काहेना धैरो कुमान न पीर प्रमाण न बीर कमान न तीर बहे बडी गुथे न मोती चाहि पसदा लगे लुथे न लुथि पारे प्रदर घाटे ठेला गम आकरण रम्मा आकरण हड सुभाकरण होश हारे न की खदो उदा कर मगर लगी जोरी अठरी नब प्रजापति जों गलो महाकारे बोल वीर बारे गमन है घनगे मोए की गति जा थननंगी जुडा न बानो थिया थननंगी गजन तन घंट घोर पन्नानंगी दुवान टोप फटे अरननंगी सुपहन कोत रुरे डुली फेर ऊपर डैरो को तय दहा कीतरी डाकर में सातन ही चौके चलली नति नारद नच विशार हम पे बिवारद भाती मिलले खोलली इतना करने दो तो कर जा करने या इतना साकने ना करने या सकी सब फुरस्त भागे ना एक अभागे ना बुद्ध विभाग ना सब बिल्ला की तो तो हार रहे सिंगार विदार दायिये धक्कु बंदर ना रोटना बारी भैयो कर्तव्य करना छोरी मरोरी कलाप मही छोरी अलाप मही तापस शयो इसे याद रहे बहुत मतलब उसमें भी नहीं � पर पंच बादी तो इसे बचपन में याद की चीजें खूब पढ़ने का शौक चकोमा जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन इस क्षेत्र में उस तरह की चीज़ों के दूसरी कई चीज़ों के बारे में ये मुझे ख्याल तुम्बे से आया है जो तुम्बे के में हल्दी को डाल कर के और उसको सुखा करके तुम्बे को हल्दी को एक साथ उसका जो पाउडर बनाया जाता है उसका ये जाट लोग जो बीकानेगर विकानगर में हैं वो उस पाउडर को चकोमा के ट्रीटमेंट का सबसे बढ़िया तरीका मानते हैं और इस इसके और पेट के और इन सब चीजों के लिए स्वास्थ्य का जरूर अलग अलग अलग, अलग अ, कई मामलों के अंदर यकीन है हर काम के लिए स्वास्थ्य जरूरी है खेती कर सकते हैं ये तो लेकिन पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं खेती कर सकते हैं चार <स्वाद> नहीं ऐसे मतलब हो, अगर आप जीवन के अंदर ये हो तो स्वास्थ्य हो सकता है नहीं क्यों स्वास्थ्य ठीक पांच घंटे पर बैठ ही नहीं सकते थे सेमिनार के लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो थे बैठे थे भैया था कौन खाया खाया था <laughs> <laughs> आ, का फूलिया लगता <tığep> <नहीं। tığep> है अपन जिन जिन गांवों के हैं उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स पानी पीने के जो सोर्सेस हैं उसके बारे में आपके जैसे आपके पास जैसे किसी की जानकारी है वो किस किस्म की है कुछ थोड़ा थोड़ा थोड़ बताएंगे पहले तो आप ये कह दीजिए कि अपन जिन गाँव के हाँ बोलिए यहाँ गाँव के लोग कुछ तो हैं कई लोग गांव के नहीं भी है क्यों में वाले तो काफी लोग मतलब गांव गांव में हैं शंकर का है उनका है, है। बिहार के तो हूँ लेकिन गाँव में रहा बहुत कम से कोई समस्या नहीं जानकारी है जैसी कैसी लेकिन निश्चित जानकारी हो जैसे कोई भी चीज़ था, है है देखना चाहते हैं के के बारे में बता हमारे काम तो, तो, तो, तो, तो जमीन नीचे काफी पानी नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम किस तरीके से पानी में व्यवस्था हो रही है वहाँ पे पहले तो पहले कुआ था और हैंडपम्प लगे हुए थे और आज पिछले पांच साल में वहाँ एक टंकी भी लग गई है कुआं कुआं किसकी ओनरशिप नहीं प्राइवेट हर घर में कुआं था और जहा पे मतलब हर घर में कुआं नहीं है कॉमनवेल्थ भी हुआ करता था और ये सही मतलब ऐसा है कि वहां पे समस्याएं जो होती थी वो दो तरह की होती थी कभी सूखा पड़ जाता था और कभी बाढ़ हो जाता था तो कोई ना कोई समस्या हमेशा जरूर रहता था कभी पानी नहीं हुआ तो बिल्कुल सूखा पड़ गया कुछ बारिश अधिक हो गई तो बाढ़ आ गया और पानी की वैसे कोई खास समस्या नहीं थी और हमारे गांव में जैसे वहाँ करीब तीन सौ तीन सौ परिवार है तो तीन सौ परिवार में हम लोग के इलाके में तो हर घर में कुमार था और जहाँ बाहर छोटे छोटे मतलब कस्बे में निचले जात के लोग रहते थे वो गांव के बाहर थे वहां पर सामूहिक कुआं था लेकिन पर्याप्त था पानी रखने से बाकी सब लोगों के पास अपने अपने कुएं थे जी और इन लोगों के पास सामूहिक कुआ था जी कि कभी सामूहिक कुएं के अंदर सूखे की वजह से पानी नहीं रहा तो ऐसी कभी समस्या लेकिन आपके इलाके में क्या था हमारे यहाँ कोई ऐसा गाँव गांव ही गाँ कुआं तो है नहीं लेकिन जो भी कुआ गाँव के नज़दीक है वही पनवीट के रूप में बना हुआ है और एक ये है कि भाई अगर पानी मतलब कोई वैसे किसी ने मना कर दिया किसी राजनीति कि के ऐसे गांव में झगड़े आपस में तो एक किस्सा बताते हैं एक पनवेट का भी गंगा मई सूख गंगा माई सूख गई मतलब पानी के लिए कुएँ से मना किया कि उस दिन के बाद इस कुएँ में पानी नहीं रहा है। और रहा है। तो पानी के लिए कोई भी खोए पे, पे मना नहीं करता गाँव तो तो तो में बहुत कम नीचे मतलब गाँव की बसावट ऐसी गाँव की आवश्यकता के हिसाब से कुछ तीन चार बगर के घर हैं दो कुमार के घर मिलेंगे और एक गरीजों का घर है तो इस तरह से है तो उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम नहीं। नहीं। नहीं जो कुछ कुआ हाँ। नहीं क्यों में तो, तो, तो गाँव खेतों के पास ही जाना पड़ेगा लेकिन गाँव के चारों तरफ जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है कुएं की तरफ जाने का क्यूँकी वो खाने पाने की प्रॉब्लम नहीं मतलब कोई भी कुआ एक होगा आपके यहाँ पे कुछ साल से तो नहीं है अच्छा ऊपर से एक पत्थर जाता है तो पानी है तो गांव के पास जहाँ भी सुविधा होती है जो घर जहाँ से नजदीक नजदीक आता है और ये मतलब इस तरह से तो नहीं है की लोग इसी कुछ वही नहीं वहाँ नहीं है गाँव का ऐसा है उस कुएं से वो भर सकते हैं उसकी बसावटी इस तरह से बनी हुई है पहले हाँ। तो ही बाहर कर दिया था जो भी कुआं से कुछ भरता है उनके नजदीक जो कुआ है उससे वो भरते गांव वाले बाकी लोग तो भरते मतलब तो ही पहले हाँ, से ही तय लोग, लेकिन मेरे गांव में पानी दो कुछ एक कुआ है जिससे पानी भरते है तो तो पर वो सबसे बढ़िया पानी है हमारे गांव में लेकिन क्योंकि इस पानी भरते इसलिए कोई उसमें पानी भरने जाता नहीं है और एक है खारिया उसका पानी है मीठा है लेकिन उसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है तो सब लोगों के दांत पीले हो जाते हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता और एकमात्र हुआ है फिर बाद में क्या हुआ की जो जाटों की औरतें पानी भरने आती थी और ब्राह्मणों की राजपूतों के सब आते थे तो चीटे वीटे लगने का चक्कर होता था तो दो चार बार जाटों की औरतों के पटके फोड़ रही उन्होंने अपने कोई बना ली लेकिन अब इन दो तीन सालों तो में पानी नहीं हाँ, वो कुछ तो है लेकिन अब यह समस्या गई कि वो उस कुएं पे इंजन लगा दिया और वो इंजन अंदर रहता है उसका रह तो गाँव के एक तरफ तो रेगर बस्ती है वो है दक्षिण पूरब पूरब की की साइड साइड में में तो रेगर है है पश्चिम जाट और दूसरी जो उत्तर साइड है इसमें ना उनके घर हैं और बड़वों के घरों के पीछे ही है पर वो मूल रूप से गुजरों का ही गांव था तो इसमें जाट बड़ी जात के हो गए जाट जाट और रेगर ज्यादा मात्रा में है कुए के और... बारे में आपको तो कि कुएं किसने हाँ, हाँ करवाए जो खांडिया कुआ है जिसका पानी सबसे बढ़िया है वो तो गुजरों का था और आज की तारीख में उसका कोई भी मालिक नहीं है और वह सारी जमीन खारडी है बिल्कुल और ये जो दूसरा कुआ है जिसका पानी हुआ है नहीं तैयार है उसको कहते कहते हैं हैं पता नहीं क्यों कहते हैं। और दूसरा कुआ वो देखना चाहेंगे जैसे कह रहे हैं था ये कहा गया तो अच्छा कोई घटना आपको ऐसी ध्यान में है क्या कि भी किसी कुएं के अंदर किसी ने अगर सुसाइड कर लिया है आत्महत्या कर लिया है तो उस कुएं का उपयोग होता है हमारा होता है लेकिन उस पूरे कुएं को खाली ले करते हैं पानी तोड़ देते हैं मतलब अच्छा रात दिन चलत चला चलूंगे कुएं का पानी एक बार पूरी देते हैं और फिर बाद में होता और तालाब के सामने एक कुआ है वो रेगरों का चमड़ा भिगोने का कुआ था उसमें पानी हमेशा रहता है लेकिन उसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें एक और मर गई थी उसका किसी ने तो ये कपड़ा नहीं लेना देना और ये इधर बांसवाड़े और डूंगरपुर की तरह किसी तलाब के अंदर ने कर लिया तो खेती बाड़ी भी करता लेकिन बैठे एक लड़की मर गई अब इन्फॉर्मेशन कर तो बिरे बाद बिने बंद कर दियो और कुछ जातिला लोग खुदरे परिवार ने पानी नहीं पीवा दे लेकिन दूसरा जो नीचे जाकर लोग है वहां के मवेशिया ने बैठे पानी पीवा और कि मवेशी अभी जब पानी हो तो मतलब तो दूध दूध टूट मतलब मतलब खत्म कुछ कुछ लोग जा पर मवेशिया ने पानी लोग नहीं बैठे आपके गाँव हमारे था और उससे सब लोग पहले पानी भरते थे नीचे जाति के लोग नहीं भरते थे तो नीचे जाति के लोग क्या है एक तो झालरा बेड़ा था जिसमें थोड़ा सा ठीक पानी था खाना था लेकिन ठीक था पी लेते थे तो रहकर तो उस तरफ से भर बरकेलाते थे वो करीब गांव से एक किलोमीटर दूर दूरी है और एक पीपड़ी वाला पेरा था बामियों का तो उस पर इधर से बामी और कुछ नाई परिवार ये लोग इधर से पानी भर एक हमारी जाति के लोग तो हमारे जाति के लोगों को तो पहले पानी ऊपर से डालते दा, थे वो अंदर ही तो ऐसी व्यवस्था में वो गाँव का जो कुआ था एक दिन एक खटीक थे बहुत वो जागरूक आदमी था तो उसने कहा उसको भी पानी नहीं भरने दिया जाता था तो उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो वो कहते थे कि यार हम लोग ये गांव का कुआ है हम भी पानी पीना चाहते तो वो क्या ऐसे पाखंडी महाराज थे बिल्कुल वो खुद जो सोचते वही करते तो एक दिन वो के पूरा गाँव जो आएगा मैं देख लूंगा तो ठाकुर साहब की तरफ से हमारे गाँव में एक छोटी सी जागीर भी है ठाकुर साहब की तरफ से भी मनाई थी लेकिन वो किसी को नहीं समझा वो एक दो बार जेल भी जा चुका था तो लोग भी उससे डरने लगे क्योंकि औरत और नहीं थी, थी।, थी है? और कहा तो क्या -क्या, उस बाबा ने की तुम चली जाओ मैं देखता हूँ मैं यहाँ बैठता हूँ तो उन्होंने कुएं पर चढ़ा दिया तो अब सब गांव वालों ने मिलकर सोचा कि इसने चढ़ा दिया अब तो मुश्किल होगी तो अब क्या करें तो सब गांव वालों ने मिलकर हरिजनों को चढ़ा दिया उसका तो वो खड़ी पे पानी नहीं भर सकते हरिजन पानी तो भरते थे और बढ़ते रहे कुछ समय बाद में वो गाँव वाले जितने भी मिल के थे उन्होंने ये तो सारा ये लोग उपयोग में ले लें तो उसमें कोई कचरा डाल देता कोई बच्चे पत्थर डाल देते कुछ गंदी चीजें डाल देते तो ने सोचा कि इससे तो अच्छा है और वो गांव वाले खोसते भी रहते तो उन्होंने कहा इससे अच्छा है इससे ना भरे तो उन्होंने भी धीरे धीरे करके बंद कर दिया तो वो कूआ किसी भी काम में नहीं आया करीब दस साल तक उसके बाद में ये स्थिति चलती रही खूब दिनों तक तो फिर पीपड़ी वाले बेरे पे जब हमने इधर बातचीत किया तो बड़ा ही जितने भी थे तो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसे पानी क्यों भरते हो तुम भी इसमें हमारे साथ चालू कर दो अपनी जाकिट थी वो कहते आप भरना हो तो भरोत करो तो क्या तो जाएगा वहाँ एक किलोमीटर जा नहीं सकते वो भी खराब पानी था तो ऐसे करते करते वो हम लोग भी पानी भरने लगे उन्हीं के साथ फिर वो एक एक कुआ ब एक, एक, एक टंकी बनी, बनी थी जो वहां एक पनेर गाँव है वहां से पानी आता है अब उसमें क्या वो एक हरिजन अपने नाले और एक अपर और सब लोगों के लिए में अलग-अलग नल लगा तो पानी आ जाए उनमें बंद हो जाए तो कहते अब से लग जाएंगे दो चार बार सार फूट गए लोगों के फिर धीरे धीरे एक आदमी ने सोचा यार पानी बहरा फालसू वही से भर लो तो तो तो तो से चालू कर दिया। जब भी भी भी वो वो नल आता है, आद है, भीड़ हो जाती हरिजन हरिजन भरते हैं और लोग है। तो आ गया तो सबसे पहले तो उनको रास्ता देना पड़ेगा चले वो कह देते हैं कि नहीं तो हम बना। तो उनको एक... तो पानी बहुत कम कम मिल पाता है लोगों को और है किया तो आ, वो है हाँ। नाटी ना, नाटी है है वगैरह नहीं एक नाटी है जिसका पानी पीने में नहीं लेते पर इसके साथ हाँ। तो बात दे, मैं बता हैं लेकिन वहाँ देते किसी को धोने नहीं देते महिला कपड़े नहीं धो सकती उसको धो सकते हैं नहा सकते धो भी सकते है और जैसे वो हरे कपड़ा पानी ख़राब हो तो है तो तो त्राथ तो पूरा काम आदमी करते हैं ना उधर रामलाल बता रहा था उस कुएं पर कहीं भी जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं था इतना पानी की कमी आ गई थी क्योंकि बाद कुछ बनाते हैं तो तो बार तो ज किया ब्राह्मण का कब्जा था बगल की जमीन पर उसने तो काफी तो लो लो लोगों ने ऐतराज किया दूसरे अपर कास्ट का वो लेके आता है और कुछ अपर कास्ट के लोग जो थे वो हम लोगों के साथ भी मत कर रहे थे उसमें खेड़ी बनाने की बाद में लोगों ने कहा इस खेड़ी का क्या उपयोग होगा ये होगा तो ऐसे ही हम चाय की होटल पे बैठे रहते हैं ठोकते रहते हैं गाँव तो वालों ने हमसे कहा कैसे कर आधा तो बन गई है और चूना खराब हो रहा ही हो रहा है कर, दो तरीके या तो, तो तुम खूब समय तक लड़ते रहो कोर्ट में या फिर सब लोग मिलकर और एक साथ इसको बना डालो जेल जाकर सब जाना नहीं तो कोई मजा ना तो रात रात उसके बाद लोग कह खेड़ी पे क्या होगा जानवर पानी नहीं पीएंगे लोगों को एक मुद्दा मिल गया कि जब नहीं पी सकते इसका पानी इतना खारा है दस पंद्रह लोगों ने पानी चखा तो बगल में एक प्याऊ थी जब धीरे धीरे चलो अब इसका पानी कौन कौन मरेगा जो लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया कम से कम वो तो पानी मरे नहीं तो दूसरी एंटिंग जो पार्टी थी उसको मौका मिल जाएगा कहने को तो उन्होंने पानी शुरू किया था अब क्या करा रस्सा माल्टी तो आज लोगों का है नहीं क्यों नल लग गए तो हमने चंदा किया उसी समय सबने रस्सा माल्टी डाल दी अब वो बगल में जो प्याऊ थी वो सोचता था कि इतनी दूर क्यों परेशान रात बार वो उससे पानी भर गया था, <laughs> था। <laughs> लोगों ने उस चीज को देख लिया तो अब कौन किसका मदद करेगा काफी हद तक लोग उस चीज को मारने लग थे आज की स्थिति में सब लोग उससे पानी भरते दस ग्यारह साल से बल लेकिन वहाँ दूसरा कुआ खुदवाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता है क्योंकि वह जो कुएँ हैं धीरे धीरे उनका पानी भी जो पहले पहले जिस मात्रा में मीठा था उससे कम होता जा रहा है तो इसलिए कुआ खुदवाने की तो हिम्मत ही नहीं करता है। हैंडपम्प लगता सब कुछ हुआ तो ठीक ठीक लगा लेकिन उसका भी पानी नहीं पी सकते जो तो कोई भी अगर बाहर से आए पानी तो ही आ सकता है किसी गांव में बावड़ी है क्या बावड़ी बावड़ी बावड़ी हमारे में वहाँ कैसे पानी उसको बावड़ी कैसे, देखे। देखे। देखे। कैसे? देखे। कैसे? देखे। किस इलाके में आपका पास भी है बावड़ी है कितनी गहरी है सीढ़ियों तो पानी है खरीदने उतना पड़ता है चालीस सीढ़ी है चालीस सीढ़ी है तो उसमें बटवारा कैसे पानी का उसमें ऐसा है कि उसमें खाते भी पीते हैं गुजर भी पीते हैं जान भी पीते हैं जैसे हमारी जातीमी है राना है वो तो सब उस बावड़ी में कोई भी पीते है। अच्छा टाइम बंदा लगा गया नहीं कोई जरूरी नहीं था सब सब किन की है बावरी एक है, एक है गांव करके बहुत बड़ी बावड़ी है। है है उसमें पानी है है उसमें पानी पानी नहीं नहीं और इतनी गहरी वो किसी ज़माने में होगा होगा। पता कितना हो बहुत बड़े पत्थर है उसमें बड़े-बड़े उसको चोर बावड़ी के नाम से जानते हैं। पानी तो खत्म हो गया चोर चोरी करते हैं वहां छुप जाते हैं अंदर से ऐसे जैसे कोई घर बना हुआ हो एक पानी तो <coughs> भी पे देता ही नहीं एक, एक तो गिलास ग्लास गाँगे। और गाँव में वही एक पानी पीने हम लोग यहाँ पे काम करते हैं शाहबाद में एक तालाब है कॉमन कॉमन तालाब पे आदमी पानी पीते है जानवर भी पानी पीते हैं पीला पानी होता है मिट्टी बह के आती है उसी में सब कपड़े धोते हैं धोते हैं और कहीं कहीं पे एक दो हैंडप है बस आदमी दो चार महीने चलते आगे आगे ये, जो, ये जो ये जो है, ये जो तालाब किसके भी है देखना ही चाहता हूँ इसके अंदर स्टेट का रोल मुझको नहीं दिखाई दे रहा है जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है जितनी भी आ रही है वो क्या है उनके सारा गवर्नमेंट के लगाया पहले कोई तालाब राज्य का योगदान रहा है तो जब आप बिल्कुल पर्टिकुलर गांव में एक पुर्ण पुर्ण पुर्ण आप कैसी है है कैसी ड्रिंकिंग वाटर का रिलेशनशिप कौन सा है। तो मैंने के अंदर क्या टाइम बांध रखा है 9 बजे से 10 पानी देगा उसका लेकिन फिलहाल वो जब तो बावरी को तो बनाने के अंदर से काम करते तो बावरी तो निश्चित रूप से पुनिया ही बनी थी चोर बावरी भूप बावरी आपको हर दस गाँव के अंदर यही नाम मिलेंगे और उसके साथ जो कोई भी जो छोटी मोटी बातें थे बावरी जानते जात बावरी कहती ही बावरी इसलिए कहते हैं बावरी के अंदर छिक राज थे और परशुराम जी के जन्म बादश किया तो हम बावरी जगह से लेकिन का काम चला था तो छोटा छोटा जाके छोटी छोटी बढ़ा देता पेड़ वगैरह बाद में कहीं होता तो जब थोड़ा थोड़ा पानी पानी दो तो तो भी को फोस बढ़ भी फर, को रूप का कुछ कुछ पर पर कोई की चीज़ मैं लोग ही छोटे छोटे छोटी सी छोटी तो तो तो तो हर, हर आदमी नहीं आ सके तो वे एक दिन की मजदूरी का पैसा दे जाओ तो तीन बार बरसात हुई तीन बार चला गांव में लोग नाड़ी को रही है तो दूसरी जो जाती हैं नागरीब लोग वह तो चला जाता लेकिन जो ऊपर से थे वे को नहीं चलाता तो वे एक दिन दोनों दो न सौ रुपये भी आराम जाता दूसरी बार वही हेलो पढ़ी जो आई हुई तीसरी बार तो हमारे बेबी साऊब कर दिया जब तो भी नाड़ी की दशा बिल्कुल खत्म हो तो आपने बताया नहीं क्यों चला चले तो सामना बाल्टी चाहिए तो ऊपर जाता ऊपर आ बात है में कोई अब क्या कर सकता हूँ मान तो कर काय कावळाच करून कोई बाबडे नगर नाव घेता 20% करून मानले मनाय नाही लेकिन मेट्राली बिल्कुल सरते और तो तब बड्यो वाली तो बडवा काय इंतजार होतो तो बडी तीन तीन घडीतاي खिड्यो तरिल्या शुभतावरी बोला आदमी तलक 4800 मध्ये मी दोन बोलू वाशिगर तो मेने चाल जो उठ थोई जा मी दोन दिवस जालचडिया बडळियो वाली गाव मी मीटिंग शाम का कैसा आके हुई बात हुई दौड़ चादी आपकी मैं तो बेटा घर को घर में गांव में नाराज़ नहीं करूँ लेकिन गांव वाला खुद को भर ही चले जाएगा नारा गड़ा बैठे ही पड़ा रह जाएगा तो अगर गाँव में थोड़ा फुल पावर राजपुता को नौकरी मिल जाए तो कुछ सरकार चेक लगा चेक लगा मोटर अखबार लगे की के जमीन, कोली जाता तो में समस्या परेशानी होगी झाड़ पानी नहीं भर पाते जब नावा तो पानी भरपा जाना पड़ा तो मैं कोशिश करी आज तो शायद तो तो तो लगवा ये काल बंद कर दे तो आप पका तो मैं थोड़ी तो कोशिश कर रहा फिर इलोन वाला है एकदम तो मौफा छू तो करे बदन तो बन रहा ही बन बात ठगी ही कम नहीं है ये तो हम सस्ता है जाने देते हैं अलग लगावा के था घरण लगावा तो ना बोले उनको आधा घरण लागी तो मैं नहीं भरवाए थे पानी तो आप का शिवरो का घर बीच में लगाओ तो वहां घरण भर पूजो बम लगन सब के लगाओ मत लगाओ मत लगाओ मत लगा दी बटा तो लगा दियो तो अब मन मनानी कर सके दूजा नहीं करा हम करे गए तुम आदमी पण ना हो तो खेतवत तेल लगा दे रखा थाका पीस और प्रकाश का लिया बोली थे बरो तो बरले नहीं बर जो दो चार लोग येन का आज बिल्कुल भी नेड़ा ही नहीं आवे या घरवागनिया आया या महाऊ आंत्र करते तो बाकी तो लोग पानी भरे जो वो करना आ गयो बेराली केवा आंत्र तो जी टेंर करे दे जिम्मेदार के मैं ने जो थे भी नहीं जावे को तब जे भाई बटन देखो मतलब मैं ये मतलब ड़गा। ड़गा। ड़गा। अब ये वाला तो कोई मना नहीं कर अब हमें आप पावर है वो तो तो आप ताकि जाए थे तो कोशिश कोशिश ताकि दो तीन बार की नहीं पड़े गांव लोगों के इतिहास काफी ऐसे तालाब हैं जो गांव के लोगो नहीं खोदे लेकिन छोटा गांव है या ढाणी है उनके तालाब गांव ने खोदे दूसरे तालाब बड़े गाँव में नहीं खोदे गए छोटी ढाणी में जैसे पिछली बार एक करके काम है उसमें हमारे <laughs> पाँच साल के बाद है तो कोई कागज दूर तक ले लिखी मैं राज का थोड़ा तीन हजार रुपया लिए कुर्की आसावी बोल रहा है कुर्की आई रही है मैं बोले ओ बढ़िया कुर्की आई रही है तो तहसीलदार सरपंच ठाकुर साहब को और मेंबरों को मौका तो आज के मारे घर आ गए आज सीखने जिंदगी में आने का सात आठ साल में ना तो थे ना, दी, ना कोई सरकार में बचे थी छह सता पर आज भी कहूँ राजू गांधी आए तो दूसरा ऊटो में बात आए पट्टो देो तो बात करो नहीं खोड़ा मान बुजल नहीं नहीं। मैं सरकार नहीं। मैं ये सरकार में मकान कोशिश तो गुदड़ा तो गुदड़ा मेला चक्कर की तो ज़मीन तो है, ऐसा कर रही तो कहीं ऐसे करना ठीक नहीं होता है में तो पाकिस्तान को बोलो जगह ही नहीं तो पाकिस्तान <laughs>